हेलो मीरा मैं कानाएं बोल रही हूं हेलो कानाएं कहिए मुझसे क्या काम है दरअसल मुझे कल सेंटर लाइब्रेरी जाना है मैंने सुना है कि आप वहां काम करती हैं मैं वहां कैसे पहن सकती हूं अच्छा मेट्रो से दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टेशन पर उतर जाइए। स्टेशन से निकलकर दायीं ओर मुड़ना है। वहाँ से कोई भी रिक्शा आपको ₹10 में पहुँचा देगा। वहाँ सभी रिक्शेवालों को ये जगह मालूम है। ठीक है? जी हाँ। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। मैं आपसे इस लाइब्रेरी की व्यवस्था के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मुझे हिंदी साहित्य पर कुछ किताबें चाहिए। वहाँ उस कंप्यूटर में आप किताब ढूँढ सकती हैं। वह मैं इंटरनेट से खोज कर आई हूँ। इस विषय पर लिखी हुई किताबें कहाँ मिलेंगी? हिंदी की किताबें पहली मंजिल पर रखी हैं। स्टॉक नंबर छः। तब वहाँ से किताब कैसे निकलवा सकती हूँ? निकलवाना? इससे आपका क्या मतलब है? क्या मुझे किसी कर्मचारी से किताब निकलवानी चाहिए? जी नहीं। आप स्वयं जाकर स्टॉक से किताब निकाल लीजिए। अच्छा मैं समझ गई क्या मैं अपना बैग लेकर अंदर जा सकती हूँ? विद्यार्थियों के लिए लॉकर बना है इसमें बैग रखकर अंदर जाइए हम शनिवार को आठ बजे बंद करते हैं इसका भी ध्यान रखिएगा बहुत अच्छा आपका धन्यवाद